बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओं के अमृत प्रवचन ऐस धम्मो सलंतु प्रवचन नंबर एक भाग तीन नमो तत्व भगवत दूसरा दृश्य राजगृह में धनन नाम की एक ब्राह्मणी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 उन्होंने ब्राह्मण धर्म नहीं छोड़ा है वस्तुतः पहले वे ब्राह्मण नहीं थे और अब ब्राह्मण हुए तब बुद्ध ने ये सूत्र कहे छेतवा नंदिम वर्तंश संदाम सहनुक्कम उख्य पालीघम बुद्धम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम अकोसम बध बंधं अदुट्ठो यु तिथिख्या खिबल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 और अक्सर ऐसा हो गया है जहां पुरुष दंभ में अकड़े खड़े रह जाते हैं वहां स्त्रियां छलांग लगा जाती सारा परिवार बुद्ध विरोधी था और ये ब्राह्मणे श्रोतापत्ति फल उत्पन्न हो गई ये गई और बुद्ध के चरणों में झुक गई क्योंकि स्त्रियां विचार से नहीं जीतीं भाव से जीती और भाव से संबंध जुड़ना आसान होता है विचार की बजाय विचार दम भी अहंकारी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 सोच लिया कि पांच बजे नींद खुल जाएगी नहीं खुलेगी क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं भाव ही नहीं किया कभी शुद्ध मन से साफ मन से भाव कर लो तुम चकित हो जाओगे ठीक पांच बजे ना मिनट इधर ना मिनट उधर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारे भीतर भी एक घड़ी है बायोलॉजिकल क्लॉक जो भीतर चल रही है उसी घड़ी के हिसाब से तो हर अट्ठाईसवें दिन स्त्री को मासिक धर्म हो जाता नहीं तो कैसे पता चलेगा अट्ठाईस दिन हो गए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 तो ऐसा होता है जैसे कि आग से लाल हो रहा लोहा उस पर चोट पड़े तो जल्दी रूपांतरण हो जाता ठंडे लोहे को नहीं बदला जा सकता गर्म लोहे को बदला जाता इसलिए लोहार पहले लोहे को गर्म करता है गर्म लोहा बदला जा सकता है अब ये भार दो आज गर्म लोहे की तरह चला बुद्ध की तरफ उबल रहा है सौ डिग्री पर उसका पारा है भाप बन रही है उस, उसके भीतर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 प्रेमी हारता है झुकता है और जीत लेता इस शांत बैठे आदमी को देखकर इस प्रसाद पूर्ण आदमी को देखकर ऐसा आदमी तो इस ब्राह्मण ने कभी देखा नहीं था ठगा रह गया होगा किम कर्तव्य विमूल हो गया होगा एक क्षण को अवाक टिटका हुआ मन हुआ झुकझाऊ मन हुआ इन चरणों में सिर रख दो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 उस रंग में बिना रंगे जो लौट आए वो गया ऐसा मानना ही मत फिर घर नहीं लौटा बुद्ध का ही हो गया बुद्ध में ही खो गया वह उसी दिन प्रवजित हुआ और उसी दिन अरहत्व को उपलब्ध हुआ इतनी गर्मी में जो प्रवरजित होगा इतनी गर्मी से जो ठंडा होगा वो रूपांतरित हो जाए उपेक्षा मत करना धन्य हो अगर प्रेम कर सको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 जब तुम्हारा काम सफल होने लगता है तो लोक पैदा होता है जब तुम्हारा काम सफल हो जाता तो मोह पैदा होता समझो उदाहरण के लिए तुम एक स्त्री को पाना चाहते और एक दूसरे सज्जन प्रतियोगिता करने ले तो क्रोध पैदा होगा तुम प्रतियोगी को मारने कोतारू हो जाओ भयंकर ईर्षा जगेगी आग की लपटे उठने लगेंगी